इन हथकड़ियों को कंगन समझकर कब तक आप पहने रहेंगे इतना मैं पूछना चाहता हूं बस तुलसीदास को औरत ने मैणा मारा और संत तुलसीदास हो गए कालिदास को स्त्री ने मैणा मारा महाकवि कालिदास हो गए ध्रुव की मां ने जरा सब मैणा मारा पति को मैदान में लाकर रख दिया आप ऐसा ऐसा ढिला जीवन कब तक जिएंगे? जिये संबंधों की जंजीरों को गहने समझकर कब तक पहने रखेंगे इन विषय के विषिले सर्पों को कब तक हार समझकर गले में डालते रहेंगे मैं ये पूछना चाहता हूँ खाली एक युवक ने दो शब्द सुने और चालू कथा में से के चला गया छह बारह महीने के बाद आया और जो लोग कथा सुन रहे थे उनको आके हिलाया बोले इंसान है कि ढेफे हैं मिट्टी के मैंने दो शब्द सुने और मैं चल दिया पाकर आ गया हूं हिलाया बोले तो बारह साल से कोई पंद्रह साल से पुराना ये मनुष्य है कि मिट्टी के पुतले हैं है तो ऐसा दीन हीन जीवन गिड़गड़ाहट का जीवन कहीं आकाश पाताल में सुख खोजने की इच्छा कोई भला कर दे कोई कुछ कर दे इस प्रकार की कोई देवी आ जाए कोई देव आ जाए तो अपना देवत्व कब तक तुम छुपा कर रखोगे मैं इतना ही पूछना चाहता हूं आप नाराज होए तो न पूछो और लगन है तो फिर जैसा मार्गदर्शन दे उस पर चल पड़ो परिणाम क्यों नहीं आए कई लोग ऐसे जप करते हैं तिनखों पे बैठकर कोई ऐसे जब ओमकार का जब गृहस्थी आदमी बहुत करेगा तो उसको थोड़ा अकेलापन हो जाएगा इसलिए जब करो तो गुरु गीता को पढ़ के फिर जब करना वेदी सहित सुबह के समय ध्यान करना बहुत बढ़िया होता है सूर्योदय के पहले स्नान करके तुम बैठ जाओ तो बोलता हूं केवल तुम बीस पच्चीस दिन ही करो तो तुम तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए क्यों नहीं हो सकता है प्यासा आदमी हो और पानी ले लेके कोई फिरता हो और प्यास न बुझे कैसे हो सकता है पेट्रोल भी हो माचिस भी हो घास का ढेर और आग न लगे सके ये कैसे हो सकता है आग लगाने वाला भी हो और आग लगने की सामग्री भी हो या तो आग लगाने वाले में दम नहीं हम सोचता हूँ शायद मेरे में दम नहीं या तो फिर हम लोग अपना कुछ गलती ढूंढे मेरे में दम नहीं है तो आप और किसी गुरु के चरण पहुंच जाओ लेकिन जीवन मत गवाओ ऐ वैसे इधर आपको न मिले तो और कोई सदगुरु खोज लो और मैं आनंदित होंगे मैं राजी हूँ ऐसा नहीं हूंगा कि चलो ये मेरे शिष्य चले गए एम आम थो तेम थ नहीं ऐसा ढीला पहुंचा फिर कब तक जिये हो गए आप पता है कि वक्त कितना बीत रहा है दूसरे साल हम लोग ऐसे हो न हो क्या पता आओ तो मैंने अपने हो या न हो कोई पता है और दृश्य जगत घुसता जाता है और रात को भी नाटक वाटक देखा सब संसार का नाटक हो सकता है संसारी लोग संसारियों की कॉपी कर सकते संत की कॉपी करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ कैसे बैठे रहे होंगे कैसी घडियां बीती होंगी कैसे पल बीते होंगे कितने मछुआरे गए होंगे गुजरे होंगे लेटे तो हम थे नहीं बैठे ही बैठे थे हो तो कल आके हो पड़ गए नाटक में दिखा दिया इन नाटकों के द्वारा भी तुमको कुछ कुछ साक्षात्कार हो जाएगा ऐसी बात नहीं तो इतना समझे के जब चले गए होंगे पत्नी रोती होगी माँ रोती होगी मेरा बेटा चला गया भाई बेचारा रो चिंता करता होगा कि मेरा तो नाक कट गया जिस भाई को शादी करा गया सासू कितना रोती होगी ससुरे का क्या हाल हुआ होगा कुटुम्बियों का क्या हाल हुआ होगा उधर गुरु जी के वहां धक्के मारने वाले भाले लेकर बैठते फिर भी सब परिस्थितियों में से आदमी चाहता है तो ईश्वर उसके निकट निकट आता है ऐसी जगह पे चले जाते धारिया गर्दन पे रख दिया एक ने दारूडिया था कि खेचू खेचू खड़े रहे उनके खेचो बाबा वो फिर नहीं हो गए आप में अधिकता है तो परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती घटित घटना सुनाता हूँ दिशा में शाम को घूमने चला गया मोचीवास के पीछे के तरफ दारू लोग थे मुझे पता नहीं था गया तो खूब दारू पिया हुआ गया क्या जाए बाबा महाराज खड़े रहे ले आया धारिया उसके हाथ में था दो आदमी थे हम गर्दन पे रख दिया धारिया धारिया तो यू होता ही है बोले खेचू खेचू तेरी मर्जी पूर्ण हो खे वो हाथ का धारिया छूट गया पैरों पे गिर गया तो इतना तुम्हारा अंतर यह तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें कोई तुम अडिग हो तो परिस्थितियां क्यों नहीं तुम्हारे अनुकूल हो ऐसा तो जगत में रस क्या घुसा हुआ ये मुझे समझ में नहीं आता भागे जाते हैं दौड़े जाते हैं ही नहीं मिलती है अपने आप में आने की अपने आप में बैठने की कब तक अपने से करोगे? कब तक अपने से गदारी करोगे अपने से बेवफाई कब तक करोगे ये मैं पूछने को आया हूं कब तक बाहर के दोस्तों का सहारा लोगे बाहर के पूछड़ों का आधार लोगे बाहर की प्रतिष्ठा पूछड़े दोस्त मित्र मरे हुएओं का साथ कब तक करोगे जिन चीजों को छोड़ के चला जाना है उनका तुम कब तक सहारा ढूंढते रहोगे ये मैं पूछने को आया हूं खाली कोई आएगा धराक करेगा धूम करेगा कोई पार्षद आएंगे कोई बैंकुठ वाला आएगा वैंकुठ वाला पार्षद आ भी गया। के खास आदमी हो भी गए फिर भी वहां राग रहा अज्ञान रहा तो जय विजय का पतन हो गया राम बेटा बन के आ जाएगा फिर भी कई कई के चक्कर में फंस गए तो हो गया काम पूरा कुछ पाकर तुम्हें सुखी होना है कि अपने को जानकर सुख दुख से पार होना है पहले ये अपने को ढूंढ लो कुछ पाकर कुछ रखकर कुछ देखकर कुछ खाकर तुम बंधन काटोगे कि अपने को जानकर बंधन कटेगा रिझाते रहो देवियों को देवताओं को सत्य गुरु देवन देववरम ये भी करते रहो और ये याद रखना कि मैं सत्य की आरती कराने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ मैदान में शर्म की जय कराने को नहीं आया हूँ तुम्हारी जय देखने को आया हूँ चाय पिया नाश्ता किया धंधे में गए हा हो किया मिले जुले नकली असली हंसे नकली असली मित्रों से आए वो करे चेहरे बदले रात हुई थके पड़े सब की नाए फिर दूसरे दिन सुबह हुआ लेकर लौटा गए खाली करके आए फिर दिन भर भरते रहे फिर दूसरे दिन लोटा लेकर गए खाली होकर आए कभी निचण दुखता है कभी ये दुखता है कभी वो दुखता है अंत में ठाथरी पे सोए राम राम सतह सतनाम सतह करके आर्थिक उठाकर लोग चले जाएंगे मित्रों को कुटुंबियों को साथियों को जिनको संभाला था वे खुद बेचारे मर रहे हैं वो कब तक, तक तुम्हें संभालेंगे वरी कोई अज्ञान कारण वास न रही वन औषधि मा कोई वस्तु मा आया कोई बाप न शरीर माँ वरी पाछा मैकवाटर ने इंद्री थी शिश्ना थी पसार था कोई गर्भ म गया एम एमसी का खून पिया बड़े हो गए फिर रोने लगे, गए रैंग लग गए ये सब नाटक कब तक करते रहोगे ये मैं पूछने कोई आया ऐसी मुसीबतों से कब तक आलिंगन करते रहोगे ऐसे विषद सर्पों को गहना मानकर कब तक प्यार करोगे अथवा कब तक बेखबरी में जियोगे बेखबरी का हजार वर्ष का जीवन तुच्छ है खबरदारी का एक सेकंड भी बढ़िया होती अज्ञानी मूर्ख होकर पृथ्वी का राजा होना बेकार है ज्ञानी होकर भिक्षा मांगकर खा लेना हो अच्छा है धंधो वध्यो दुकान व्या गाड़ियां बढ़ गई हो बढ़ गया लेकिन अंत में क्या कौन सा बूतड़ा साथ चलता है दे धरे को डन शरीर धारण किया तो मुसीबतों से बस और जिस शरीर को जला देना है उसी को सुखी करने में सारी जिंदगी दाव पर लगा देते हो जिस शरीर को आग में बबुक बबुक करके जलना है उसी शरीर की वहावा के लिए उसी शरीर के सुख के लिए उसी शरीर के रिश्ते नातों के लिए बस जीवन खो रहे हो इतना कीमती 200 करोड़ वर्ष बीतते हैं तभी मिलता है मनुष्य जन्म चौरासी लक्ष्य योनिया घूम के हम आते हैं 200 करोड़ वर्ष बीतते हैं बाद में मिलता है मनुष्य जन्म जिसमें तत्व ज्ञान साक्षात्कार आदि समझ सकते हैं इन बातों को संतों को सुन सकते हैं समझ सकते है संप्रेक्षण शक्ति को झेल सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और अपना अविद्या का फुगा फाड़ दे सकते हैं दूसरा तो कोई ऐसी योनि नहीं है कि चलो अपने गाय बनेंगे और साक्षात्कार कर लेंगे ऐसा तो है भी नहीं गंधर्व बनेंगे और तक तो ज्ञान पाके मुक्त हो जाएंगे ऐसा भी नहीं सांप बनेंगे और साक्षात्कार कर लेंगे ऐसा तो है नहीं एक ही तो है द्वार चौरासी लाख द्वारों में एक ही तो ऐसा द्वार है जिसको बाहर निकलने का मौका है बड़ा विशाल नगर है चारों तरफ उसका कोट है चौरासी लाख उसके कमरे है चौरासी लाख कमरे हैं, जिनका एक ही द्वार है भीतर ही भीतर चौरासी लाख प्लस एक जो है वो थोड़ा बड़ा कमरा है दूसरों से थोड़ा स्वतंत्र कमरा है और उस कमरे को दो दरवाजे और अंधा आदमी है उस नगर में धक्के खाता है नालियों में गिरता है ठोकरे खाता है किसी से पूछा कि अब इस नगर से उग गए हों बाहर निकलना है बता दिया कि हाथ लगाता लगाता लगाता लगाता कोट को जा और एक जाली वाला दरवाजा आएगा बाकी के दरवाजे तो ऐसे ही है कास्ट के वो जाली वाला दरवाजा आएगा उस दरवाजे को धक्का मार के अंदर घुस जाएगा तो रूम के कोट के बाहर जाने वाला दूसरा दरवाजा भी आंधा सब हाथ लगाता लगाता लगाता गया जब जाली वाला दरवाजा आया तब खुजलाने लगा, था, लगा, था, लगा था जाली वाला दरवाजा चुग गया वो फिर हाथ लगाया जा रहा है फेर पूरा बटका फिर वो जाली वाला दरवाजा आया तो फिर कहीं खुजलाने लग गए बोलता कि है ही नहीं है चौरासी लाख दरवाजों में एक दरवाजा ऐसा है जो जाली वाला है और उस दरवाजे के कमरे में अंदर जाने से उस कमरे का दरवाजा बाहर भी है बाकी सब कमरे एक ही दरवाजे वाले हैं कोर्ट के भीतर ही भीतर रखते हैं चौरासी लाख कमरों में एक ही कमरा ऐसा है चौरासी लाख एक, एक जो एक्स्ट्रा कमरा है चौरासी लाख प्लस वन उसमें विशाल दरवाजा है जाली लगा है उसकी यही पहचाने के जाली लगा है इस दरवाजे से घुसो तो इस कमरे के अंदर जाने पर दूसरी दीवार में बाहर जाने का दरवाजे लगाए साइन बोर्ड भी लिखे हैं और इसी प्रकार का दरवाजा काम आता है ऐसे दरवाजे के करीब हम लोग पहुंच गए अभी खड़े भी वहां हैं, तो फिर रुको ना, फिर आगे क्यों निकलते हो ये समझ में नहीं आती बात फिर क्यों खुजलाते हो जैसे दादर की बीमारी होती ना तो खुजलाते उस समय मजा आता है दर्द बढ़ जाता है ऐसे विषयों की खुजलाहट वासनाओं की खुजलाहट में वो दरवाजे को जो धक्का दे के उस पार निकलना है वो क्यों छोड़ देते हो ये समझ में नहीं आता मेरे को बुद्धि है विवेक है और संसार में क्या मिला है चमड़े चाट के देखे चूंत के देखे जहाज में घूम के देखा नहीं तो घूम लो एक बार मैं बताया ना वो माई आए थे बोले हमारे पति पूरे गुजरात के वो एयरपोर्ट एर, लाइन के मैनेजर हैं और विदेश की एक कंपनी के भी उन वो हैं और 9000 पगार है उनका केवल 9000 राशन के लिए हमको मिलते हैं बाकी कंपनी की तरफ से गाड़ियां वाड़ियां सब हम दो बीवी हस्बैंड हैं पति पत्नी और दो हमारे बच्चे चार आदमी को खान राशन के लिए नौ हजार रुपये मिलते हैं मैं बाईस देशों का खाना बनाना जानती हूँ और मेरे पति किसी के पास मेरे को ले जाते साधु संत को तो मैं बोलूं क्यों प्रणाम करूं इन, इन से मेरे क्या लेना है मैं ऐसे ही नास्तिक जैसी थी और मैगज़ीन पढ़ती थी जिसमें साधु लोग अड्डे चलाते हैं जुगाड़ कराते हैं कराते हैं ऐसा सब सुना था तो साधुओं के प्रति मेरी नफरत थी फिर आपका कोई शिष्य ने मेरे को बात करा एक बार दो बार चार बार तो मैं सुना अनसुना कर देती थी एक बार उसने कहा कि हमको टिकट दिलवा दो हम अमेरिका जाएंगे गुरुजी जा रहे हैं आशाराम जी तो हमने सोचा कि कैसे पागल हैं पति पत्नी और उनका बाबा जी जाता है तो अमेरिका ठीक उनके पीछे पीछे जा रहे तो फोटो देख लिया बाबा जी का हाफ साइज का घर आई पास में तो फ्लैट में रहते हैं तो देखा आगे पैर चल रहे हैं खाली पैर देखा ये अकेले पैर कैसे चल रहे हैं जब चलते तो पैर ही चलते हैं कोई धड़ फिर थोड़े चलता है पैर ही चलते हैं फिर धड़ दिखता है चलता हुआ सारी रात वो पैर चलते हुए दिखे जहां देखूं पैर चल रहे हैं आगे आगे दो कदम चल रहे सुबह भी देखूँ तो वह उस पैर दिखाई दिए फिर मैं एक मुसाफिर पढ़ा एक आधवचन लग गया अब तो जीवन ऐसा हो गया कि खाना पीना तो छोड़ दिया बनाना भी छोड़ दिया अब बोलते पेरिस चलो फलानी जगह चलो फलानी जगह चलो समझती हूँ कि काम खाम समय वक्त ख़राब करना इसमें क्या रखा है बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं अब तो ऐसा लगता है गुरु नादानी के सिवा और कुछ नहीं ऐसा लगता है देश परदेश घूम के आई खा के देखा घूम के देखा कुछ नहीं अब तो कोई बात करता है तो अच्छी नहीं लगती अभी एक महीने के भीतर भीतर ऐसा अभी एक डेढ़ महीने के भीतर भीतर की बात एक एक महिला को जरा सा सत्संग मिल जाता है किसी साधक का तो उतना करवट ले लेता है जीवन बैठ जाएगी तो बैठ जाएगी चार घंटे इधर आके बैठ जाएगी तो कोई पता भी नहीं जो पति संतों के पास ले जाता है वो पति बोलता है कि हम सुधर जा बिगड़ गए बोले अब हम बिगड़े हैं तो अच्छे ही बिगड़े पति बोलता चलो तेरी मर्जी खाली किताब का एक वचन लगता है और आदमी का जीवन बदल जाता है और हम लोगों के जीवन में मतलाट तो होती है लेकिन ये ढीलापन नहीं चलेगा ओम ओम ओम ओम जरा अपने को पूछ लो थोड़ी देर आखर कब तक करोगे ऐसा सब ये ढीला ढीला खाता कब तक चलेगा तुम्हारा बिना संसार रंजे मानो तरा विना सूर्य नहीं उगे यू मानो छोकरा के पत्नी के परिवार केजन कई बढ़ जैसे तब हशो तो क्या सुधी साचवशोलूम साच क्या सुधी टक शोधी लो जो संभालना है वो संभालना के लिए आपको फुर्सत नहीं और जो छूट जाएगा उसमें जीवन नाश करने के बाद आखिर क्या होगा आखिर का सीन खोजो जरा कभी किसी यात्रा में शमशान यात्रा में गए हो तो उस सीन को देख लो आखिर क्या होना है अभी जो मशान में अर्थिया जल रही है कल सुबह तो इनके बड़े बड़े प्लान थे बड़ी दौड़ भाग थी अभी जो जल रहे हैं मुर्दे कल इस वक्त तो उनके तो बड़े बड़ा प्लान था कहीं जाऊंगा ये करना है वो करना है इसको में मिलना है ये करना है इतना देना है इतना लेना है फिर ऐसा करूंगा कल इस समय तो उनके खोपड़ी में न जाने कितना लंबा चौड़ा प्लान था और अभी बबुक बबुक आग ने उसको घेर रखा है और आने वाले कल को जो जलने वाले और आज बेटे सो रहे हैं अभी तक कल इस समय तो अर्थी पे होंगे आग घेर लेगी अभी सो रहे हैं चाह के थी कि नहीं पी चाह के गुलाम काफी के गुलाम गुरु के वचन के गुलाम नहीं बन सकते परमात्मा के वचन का गुलाम नहीं बन सकते चाय के गुलाम काफी के गुलाम वा वही के गुलाम ये कब तक गुलामी की जंजीरें पहरे रखेंगे हम लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ो हटाओ और ये जंजीरें इतनी मजबूत नहीं जितनी समझ बैठे हो ये जंजीरें गुलामी की इतनी बड़ी नहीं है इतनी मजबूत नहीं दिखती लोहे की है लेकिन है रुई की कलर लोहे जैसा है ऊपर ये कठिन इतना नहीं है और आप सीन बीन देखकर सुनोगे बापू ने इतना कष्ट सा इतना तकलीफ सा पता नहीं था उसलिए सा गुरुदेव बरस पड़े तो उसी वक्त चालीस दिन का अनुष्ठान करके गए दस मिनट में तो घटना घट गट गई थी फिर ढाई दिन मस्ती में रहे वो अलग बात है फिर सात साल एकांत में वो अलग बात गुरुदेव लीला साहब आपू उदार थे घटना घट गट गई समझा दिया काम हो गए और उनकी उदारता में अभी कोई कमी आई नहीं वहा शाराम जी के लिए जो उदारता थी उससे भी दस गुनी हजार गुनी उदारता अभी भी हम लोगों को मिली रही उन महापुरुषों की हाँ मैं कंजूसी करता हूं तो तुम मेरे को बोलो कि बापू यहाँ तुम कंजूसी करते हो मेरी नवाणु पॉइंट नवाणु परसेंट नवाणु पॉइंट होती हो तो आप बोल दो कि एक पॉइंट आप कम कर रहे हो बताओ मैं देने में देर करता हूं तुम्हें उठाने में कहीं आलस से करता हूं तो तुम बताओ कठिनाई क्या ये कह दो ना कोई तकलीफ है कोई कठिनाई है क्या कठिनाई है कोई ऐसा भूत है कि तो जो तुम्हारा गला दबाया हुआ है तुम बताओ तो उसको भी देने जरा ठिकाने कर दे कोई सरकार ने ऐसा कायदा तो बनाया नहीं कि तुम पड़े रहो शरीर की जेल में जेल में पड़ने के लिए आप ही के हस्ताक्षर हैं आप ही का मोहर लगा देते हो आप और ये आपके हस्ताक्षर जब आप अपने हाथ से नहीं हटाओगे दूसरा कोई हटाएगा तो उसका तुम विरोध करोगे आपकी जो कंगन समझकर जंजीरों को जो सुन सुन के कंगनों को बेड़ियों को जो कंगन समझ के पैर रखे को जबरन खोलेगा तो उसको उसको ही कंगन ठोकोगे हट जा को खोलने के लिए आपकी पूरी सहमति चाहिए एक आशाराम नहीं हजार आशाराम एक कृष्ण नहीं हजार कृष्ण आ जाए लेकिन आप जब तक आप पूर्ण रूप से भीतर से सहमत नहीं होते तब तक कुछ होता नहीं सम्मी तो आपकी चाहिए ना आपने पहरे हुए चलो पहरे हुए हम उतारें तो तुम उतारने तो दो कम से कम बेड़िया हम आपने पहर पहली है आप नहीं उतारते हो तो कोई उतारता है तो उसको उतारने तो दो फिर और उन कंगनों में उन जंजीरों में रखा क्या है आदत पड़ जाती है ना चरस पीने की आदत पड़ जाती है भीतर से चिल्लाता के बेकार है बेकार है पिए जा रहा है बीड़ी की आदत पड़ गई दारू की आदत पड़ गई चिल्ला रहा अच्छा नहीं अच्छा नहीं नहीं चाहता हूँ लेकिन पिये जा रहा नहीं चाहता है कैसे पिए जा रहा है ऊपर ऊपर से नहीं चाहता है भीतर से आदत ऐसी पक्की हो गई ऐसा चीला पक्का पड़ गया ऐसे जन्म मृत्यु में गुलाटी खाने की सही शासन करने की ऐसी आदत पड़ गई कि समझ तक कुछ नहीं बर्बादी के सिवाए कहा तो अनद्रह्मांड का स्वामी होना इंद्रा आदि देव भी तुम्हारे आगे तुच्छ दिश के कहा तो ऐसा पद और कहां ये गिड़गिड़ाहट हे राम जी जिसको आत्मज्ञान होता है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आलिंगन करने को तत्पर होते हैं क्या जी हमारा मद रूप हुआ मेरा स्वरूप हुआ अभी तक तो तैतीस करोड़ देवताओं को तुम पूजते हो बाद में वे तुम्हारा दर्शन करके अपना पुण्य बढ़ा लेंगे ऐसे महान बनने की तुम्हारे पास क्षमता है और एक ही कोठिया है ये एक ही दरवाजा है जो जाली वाला है दिखता है कि सामने दरवाजा खोलने की संभावना है मनुष्य जन्म में ही ऐसी थोड़ी विवेक बुद्धि आती है इसी में पर्दा कुछ ढीला है ताकि समझ पड़ती है कि हाँ हो सकता है हाथी को बोलो तो वो तो उस वो एकदम फ्लाईवुड के मजबूत दरवाजे आरसीसी के दरवाजे लगे हैं ये जाली का दरवाजा है दिखता है कि हाँ पार हो सकते पेड़ की योनी में ये जो खड़ा है ये भी कम वक्त कभी मनुष्य हुआ होगा कभी राजा भी बना होगा अब देखो शहर आए पक्षियों के चौचे शहर आष्टा शहर आंधी शहरा है गर्मी शहरा है थूक शहर आ गटर का पानी पी रहा है नाली का पानी पी रहा है बकरी की मिन्नी खा रहा है ये ये भी तो एक एक व्यक्ति था, ये जो पेड़ खड़ा है नीम का खूब भोग भोगे होंगे लहर क्या होगा खूब तो लो फिर इंद्रियों के भोग अधिक आदमी भोगता है तो फिर इंद्रिया कम हो जाती और प्रकृति के भोग भोगे है तो फिर प्रकृति के सृष्टि का नियम है बलिदान दो समझ कर नहीं दिया समझ कर त्याग नहीं किया समझ कर सेवा नहीं किया तो फिर जबरन सेवा करो कुहाड़िया सहेगा कई बार इसके तोड़ देते हैं डालिया एक बार नाम देव की धोती भीगी भीगी थी लाल लाल धोती माने पूछा बेटा ही, लाल लाल क्या है धोती में पैरों के ते धोती को क्या लग गया रंग ने कहा और तो कुछ नहीं खाली मैं अपनी छाल उतार के देखा था बोले नामू छाल बोले मां तूने तो भेजा था ना कि वो काला बनाने के लिए फलाने वृक्ष की छाल तोड़ के आ तो मैं वृक्ष की छाल उतारता था तो मुझे लगा कि इसमें भी तो शायद जीव है तो इसकी छाल उतारते समय इसको कितनी पीड़ा होती होगी जरा मैं देखूं तो मैंने कुहाड़ी से अपनी थोड़ी छाल उतारी है उसका ये खून है मां घबराई बोले बेटा नामु अब तेरे को कभी ना कहूंगी मालूम होता है कि तेरा समझ सब में जीव है सब में चेतना है तेरी समझ संतों जैसी समझ है बेटा अब मैं तेरे कुछ हाल लाने को न कहूंगी देखा के चमड़ी छिली हुई है और उसी छिलान के कारण रक्त तो धोती को लगाया है बोले मां मेरे को हुआ ऐसे तो उसको भी होता होगा बोले बेटा होता तो होगा लेकिन क्या करे ऐसे ही है भोगियों का यही हाल होता है जयना छोतरा उतारिये डाड़ू का आंगली ककड़ो कोई लशा थे जन्म दुखम जरा दुखम जाये दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम जन्म जन्म लो तो कितना योनि गंदा होता है उस वहां से तो हो रहे हम लोग माता के उसमें पाइप में जहाँ मलमूत्र है वहां तो ठहरते नौ महीने मां को पीड़ा होती है उससे तो बेटे को होती ये सब सह के आए हैं वैराग्य लगता क्यों नहीं विवेक जगता क्यों नहीं ये मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी तो। इतना खुले हाथ मिल रहा है और संसार में इतना अशांति इतना हाय हाय इतने सोए चुभ रहे हैं आतला बिच्छी कड़ी रहा चे। चेताय दे धड़ा छता है जाए कुंड कूदे जिस कुंड में पड़ा है रक्त वो और बिच्छू काट रहे है फिर जा जा के उसी कुंड में कितने आप अपने साथ कब तक ऐसा धोखा करोगे अपने को कब तक कोसते रहोगे बुरा तो नहीं लगता है मेरे को तो जो स्वाभाविक परमात्मा का प्रेरणा हो रहा है वो कह रहा हूं मेरा कोई मेरा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है और दुश्मन भी कभी लग जाऊ ने तो भी मेरा साथ आप छोड़ना मत गए थे गंगा किनारे बद्रीनाथ गए थे तो एक बार रहे थे गंगा किनारे शिवाजी डिवाइन लाइफ वालों का आश्रम है उससे थोड़ा आगे है राघवानंद दर्शन विद्यालय शिवलाल था शंकर था कर्शन भाई थे शाम के टाइम करशन भाई तो वैसे वकील भी हैं वकील तर्क कुतर्क तो उसका स्वभाव होता है बेचारा वकील भी है फिर कार्यकर्ता भी नेता भी मिनिस्टर भी थे तो ये तो सब लोगों को पाठ पढ़ाने वाले लोग सबको भाषण देने वाले आदमी तो छोटी मोटी बात पे तो जल्दी विश्वास करें नहीं अभी बैठे तब कहता हूं गैरहाजरी में नहीं कहता हूं तो बैठे थे ढाबे पे सामने गंगा जी बह रही है शाम का समय था ध्यान ध्यान में देखा के गंगा में से कुछ प्रकाश हुआ और एक आकृति प्रकट हुई माता की तो माता ने आशीर्वाद दिया कि जो रास्ता पकड़ा उसको छोड़ना मत ऐसा मां कहा के फिर अंतर ध्यान हो गए जिनका साथ लिया है उनको छोड़ना मत ऐसा गंगा जी ने कर्षण भाई को कहा है ये बैठे अभी भूतपूर्व मिनिस्टर वकील भी थे फिर मेरे को आके सुनाया कि मेरे को तो गंगा जी के दर्शन ऐसा ऐसा भास हुआ फिर घाट वाले ने कहा एक बार छोड़ना मत वो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पैर पकड़ना है मेरी दाढ़ी पकड़े बैठना मेरे विचारों में आप अपने विचारों को मिला दो ज्ञान के विचार में प्रभु में अपने को झंपला दो और क्या हो हो के क्या होगा लूट लूट के क्या लूटेगा? वैसे ही लुटाते आए हो जन्मो से एक बार ईश्वर के नाम लुट दिया मार दिया सलांग तो क्या होगा तड़प पैदा हो तो 24 घंटा भी ज्यादा है 24 कलाक भी ज्यादा है, जब इतनी तीव्रता नहीं तो फिर हैगाओ ये करो तीव्रता हो तो कुंडली जगाने की जरूरत नहीं तुम तू सो ही रहे सोना हो तो कुंडली जगाएंगे तो अन्न में कोष से यात्रा शुरू होगी प्राण में मनोमय विज्ञान जब गुरु तैयार है तुम तैयार हो तो सीधा आनंद में से यात्रा करके लो पतु ये चार कोच तो अपने हैं भी नहीं है ऐसे सब प्रकार की सुविधा है तो फिर क्या देर करना ऐसा नहीं कि सबको कंपन हो ये ध्यान लगे रुझन हो हंसना हो कहीं फिर ही साक्षात्कार हो एकदम तीव्रता हो तो सीधे भी जा सकते लोकल में जा सकते है फंचर में जा सकते हैं अरे जहाज से जा सकते हैं। गाडा में पाचा रिवर्स मै जाए चल चल के फिर वापस गुरु कितना उठा के मुसीबत सहन करके भूख प्यास नींद खाना पीना आराम करके हमको ले चलते हैं और हम थोड़ा चलते हैं फिर जाके रिवर्स हो जाए एक तरफ जमे थे बीजे तरफ उधार थी इतने में तो क्या पता कब काल झपेट ले कोई पता है कि आप अगले साल आएंगे सब लोग अगले साल मैं यहां रहूंगा ये कोई पता है मेरे कोई पता नहीं कभी कल भी ऐसे आया था कि ये सब इतना करा है क्या करेगा चल देंगे ऐसे भाव आ रहा है कभी भी चल देंगे चला जाऊंगा ऐसा नहीं कहता हूं कभी कभी ऐसे तरंग आ जाते चित्त फिर दो उपाय हैं फिर आप पवित्र आहार व्यवहार करें नीचे गिरे तो बोले कुछ नहीं आपके जीवन में साईं आए थे वो नहीं रहेगा एकदम अंधकार में चले जाएंगे तो आपको फिर आराम जैसा लगेगा या तो आपको सूझ होगी तो इन दिनों पे आपको याद आएगी और खून के आंसू बे क्या हा हाथ हा, लू मरु तू तो। तूने जो दिया वो मेरे हाथों से गिरा साकी उस बात पर अब मुझे रोना आता है ऐसा हो जाएगा करोड़पति आदमी को जो पड़ा भी न मिले तो क्या हाल होंगे उसके? ऐसे करोड़पति को जी भी जो उपलब्ध नहीं ऐसी करोड़ तो नहीं शांति ऐसा आनंद तो तुमको यो मुफ्त में मिल रहा है आटलू ढीलू राख कारण शु मै क्यों एटी मन पोता सुधारी तारी भूल हो तो तमाम सुधारा प्रयत्न करजो मारा मा कहीं मने कहीं मैं कहीं मन कहीं उन्ट कि मैं कंजूसाई करू छू कि दूसरा कुछ करता हूँ मेरी ओर से कुछ नालायकी के कार्य है आप ढील कर रहे है तो मैं लायक बनने की कोशिश करूंगा मास्टर के कारण विद्यार्थी का वर्ष क्यों बिगड़े मास्टर की नौकरी जाए तो जाए मास्टर जाए तो जाए लेकिन विद्यार्थी का वर्ष नहीं बिगड़ना चाहिए मैं ऐसा मानता हूँ आप मेरे को गुरु न मानो तो मैं राजी हूं लेकिन आप अपना जीवन मत अब आ गया है मौका मिल गया है क्या पता दूसरे जन्म में ऐसा मौका मिले न मिले बुद्धि मिले न मिले ऐसा संयोग मिले ना मिले ऐसा देह मिले न मिले तुम मेरे को छोड़ दो तो मुझे कुछ नहीं मेरे को तुम पत्थरों से टीचो तो भी कुछ नहीं काली तो भी कुछ नहीं लेकिन आपका कल्याण होना चाहिए वो मास्टर कैसा कि विद्यार्थी जिसके स्कूल में और वहीं के वहीं पढ़े रहे वो मास्टर कैसा वो तो मुफदिया है मास्टर है आराम का पगार खाता है। जब आते हो सिर झुकाते हो प्रणाम करते हो दंडवत करते हो अब फिर दूसरी जगह क्या प्रणाम करोगे अब किसको बाप बनाओगे जब गुरु को मना लिया बाप माँ तो अब और माँ बाप मनाना का बाकी रखना है तो मानते हो गुरु तो गुरु तो माई बाप होता ही है तो माई बाप बना लिया तो फिर क्या बाप बदलना कई जन्मों तक बदलते आए हो अब तो रुको फिर चाय की इच्छा हुई तो चाय पी लिया बधु भ्रम छ ऐसे करके अपने को फुसला दिया इन किस्तों से काम नहीं चलेगा कभी सिर दिया कभी जान दिया कभी हाथ दिया कभी उंगली दिया अरे दे डाल अपने को पूरा किस्तों से काम चलाना मुश्किल है तो धीमे धीमे के हैं दे जाए हम तो के कह तो संसार इतने हैं दे जाए क्यों दिए डारूसू जी हो ओ, पती जाए आटलू बध पताई जाओ आटलो बोझो छे आम मृत्यु नो झटको तेरे क्यों का पता मन के दोखे में कब तक चलते रहोगे जाला बुन कर उसमें कब तक फंसते रहोगे जाला किसी ने बनाया नहीं आप ही बुनते है और आप ही फसते हो आप ही कल्पना का जाला बुन के आप ही उसको महत्व देके आप ही फसते हो दूसरा कोई तुम्हारे को बांधने वाला है लाओ तो उसकी चटनी निकाल दो दिखा दूंगे जोगी क्या होता है किसी ने तुमको बांधा हो तो मेरे को दिखाओ खोजो तुमको किसने बांधा है जरा गहराई से खोजो तुमने अपने आप को न बांधा हो और दूसरा किसने बांधा हो जो भी हो उसकी खबर ले लेता हो बताओ मेरे पास गुरु के हथियार पड़े हैं तुमको किसने बांधा है रुपयों ने बांधा है पत्नी ने बांधा है पैसों ने बांधा है बच्चों ने बांधा है किसने बांधा है यदि बच्चों ने बांधा होता तो अगले जन्म के बच्चे तुमको बांध नहीं सके तुम छोड़ के चले आ रहे भी मृत्यु का झटका आएगा तो बच्चे क्या बांधेंगे रुपये ने बांधा तो रुपया कितने तुम्हारे आए और तुम गए क्या बांधा रुपयों ने मित्रों ने बांधा कई मित्र चले गए कितने मर गए कितने शत्रु हो गए आप ही हम लोग जा रहा बना का क्या मतलू जरा था जरा क्षणबर का प्रमाद जो है पूरी जिंदगी को खा जाता है अब मन को जरा ढीला दिया न चढ़ बैठता है रोज आसन करो एक दिन बोले चलो आज जरा कम कर लेता हूं वो आसन तीन आसन करता हूं ना आज दो कर लेता हूं फिर दूसरे दिन बोलेगा आज भी दो करो रोज माला जब करते इतने एक दिन जरा ढील दिया तो दूसरे दिन भी मन यही करेगा बहिमानी जरा सा जरा सा देख ले जरा सा स्पर्श कर ले जरा सा खा ले जरा सा ऐसा कर ले आएगा एकदम खाई में रे, हाय रे हायरे का दौड़ू पकड़ू छा दयालु छो ताणू छो पकड़ीश नही तू पकड़ नही तो पी को दौड़ ताणी शू शू सकू निकल से दूड़ पकड़ तो खाई तान, खेदौडियो देव दुख हरम सुख शांति करम त्रिकाल अबादित शांतमयम जनपोषक शोषक तापत्र गुरु सेवत ते नो दुख न यहाँ न वहां गुरु सेवतर धन्य तो धन्य तो है धन्य ये धन्य बात साबा बनाये आरती है बेमत नहीं गुरु को जो सेवते हैं वे यहाँ भी धन्य है वहां भी धन्य मत करो बाप गुरु नहीं बदलना चाहिए सदगुरु नहीं बदलना चाहिए जो पाठ है तो फिर बदलो सदगुरु को हाँ यदि तुम आप आप नहीं पढ़ते तो आप अपने को बदलो या तो गुरु को बदलो या तो अपने को बदलो गुरु ठीक लगता है तो अपने को बदलो और आप अपने को ठीक समझते तो गुरु को बदलो नारियल के पांच रूपया रूपया जो मुकया पाछा लो है आपने छूटा छेड़ा वशिष्ठ वशिश मार्ग से जा रहे थे राजा अज ने उनको याद किया था वशिष्ठ ज्ञानी भी थे योग में भी काफी सिद्धियां थी और वो जमाना भी था शरीर अनुकूल थे वातावरण अनुकूल थे योग में ऐसा अनुकूल सामग्री हो तो आदमी उस प्रकार का कर सकता है बड़ी बात नहीं है और आप मेरे लिए समझते तो मैंने ये सब किया नहीं है और जरूरत भी नहीं अब करूं तो अनुकूलता भी नहीं समझ गए आकाश मार्ग से आदमी उड़ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं नहीं जानता हूं मैंने किया।, किया भी नहीं करने बैठू तो अनुकूलता भी नहीं और अब करने की इच्छा भी नहीं बची समझ गए बात को? कोई ऐसे योगी होते हैं कोई ज्ञानी होते हैं कोई योगी होते हैं कोई योगी होते हैं तो उसमें ज़्यादा करके शरीर को भी संकल्प के बल से उड़ा सकते हैं घूम कर सकते हैं वो तो सब संकल्प के अधीन हो जाता है उसमें एकाग्रता चाहिए एकाग्रता चाहिए एकांत देश चाहिए वो चाहिए ऐसा शरीर चाहिए इस जमाने में होना असंभव जैसा है ऐसा कई योगी मेरे कई योगियों का संपर्क किया अदृश्य होने वाले योगी मिले हवा पीकर रहने वाले योगी मिले वो तो नाटक वाला क्या बिचारा दिखाएगा नाटक में एक दिन कैसे बीतता था वो तो दिल की बात होती है बाहर से तो दिखता भी नहीं सब देखा क्या अदृश्य हो जाते है ऐसे योगी देखे तो फिर भी देखा कि आत्मज्ञान के सिवा कुछ नहीं हमको जनक जैसा ठीक लगा जनक है सुखदेव है एक नाथ है ये ये हमको अच्छा लगा कृष्ण है कृष्ण की जो समता है ना वो हमको अच्छा लगा कृष्ण से बढ़कर हमको किसी की समता अच्छा नहीं इतना प्रभाव नहीं किया बुद्ध भी अच्छे हैं नानक भी अच्छे हैं कबीर भी अच्छे सब महापुरुष हैं अपन लोग तो उनके चरण राजा लेकिन कृष्ण की समता हद हो गई पूरे बखेड़े में स्त्रियों में लड़कियों के बीच है संसार में भोगों के बीच फिर भी उनके चित्त की वृत्ति क्षण भर के लिए भी चलित नहीं होती नीचे नहीं आती सब करते हुए इतनी क्षमता पूर्णानंद बाबा जी आए थे पूर्णानंद जी का छोकरा साठ साल का है वो सन्यासी है उत्तरायण में आए थे पूर्णानंद संत हा? देखा था तुम लोगों ने अभी भी बुलाएंगे तो बुलायेंगे इक्कीस अप्रैल को आबू में बुलाएंगे या तो इधर बुलाएंगे देखते तो पूर्णानंद जी वहां मिले थे तो मित्र जैसे व्यवहार करते थे यहां तो फिर कुछ प्रणाम करना ये करना तो मैंने मोक्ष में उनको कहा कि ये सब क्या करते हो तो उनके हार्टली उन्होंने कहा कि महाराज इतना सब होते हुए आपके इतनी समता तुम कहां से लाए हो अब हमारा भी हाथ पकड़ना है तो बुजुर्ग संत है इतनी क्षमता लाए हो हालांकि वो त्यागी व्यागी है वो है संयम वयम सब चालीस पचास साल से वो साधु है लेकिन उस समता को देखकर कर इतना ताजु में पड़ जाते कि हम किसी को पैर नहीं छूने देते किसी से मिल नहीं सकते अभी भी इतना संभालते फिर भी विक्षेप हो जाता और तुम्हारा महाराज इतनी समता तुम कहा से उठाई लाए हो पूर्णानंद ने कहा हम कहा से उठा लाए देखा कृष्ण को देखा घाट वाले बाबा को को सुना है घाट वाले को देखा कृष्ण में है सदगुण तो अपना बना लो बस ऐसा थोड़े घाट वाला के कृष्ण डंडा लेके पीछे पड़े पड़ गए लो देख लिया सदगुण चुरा लो गुण देख लिया अभी तो गुरु जी का है अभी तो साईं का है आप अपना बना लो क्या दे रहे हम मना तो करते भी नहीं कृष्ण मना नहीं करते घाट वाले बाबा मना नहीं करते तकदीरन कैसा डोह करे सल के गुरुन खा थे न परे और ये अनुभव के ज्ञानियों का संग करके करना चाहिए हजार काम लाख काम छोड़कर करना चाहिए जो नहीं करता वह भागा है। और अपने भाग्य को लात मारता है ठोकर मारता है यत्न पूर्वक करना चाहिए यत्न पूर्वक तो एक कथा आती है मंकी ऋषि थे घर बार छोड़ के तप करने गए चंद्रण व्रत रखा यज्ञ किया होम किया हवन किया जो कुछ शरीर को मन को कष्ट देकर जो कुछ उपासनाएं साधनाएं होती है जिसने जो बताया वो सब किया आखिर दस बारह वर्ष यात्रा और तप तप के लौट रहा था नंगे पैर धूप चैत्र वैशाख की धूप दोपहर का समय और मरुभूमि का रास्ता शांत शांत सन्नाटा जैसे ब्रह्म हो पैदल जा रहा था महाराज आकाश से उड़कर जा रहे थे वशिष्ठ की नजर पड़ी सजातीय चीज एक दूसरे को आकर्षित करती रहती है ये आदि नियति है ये तारे चांद तारे सब घूमते रहते चुंबकत्व तो सब में है सजाती है एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं जैसे हमारे में कोई पुण्य है कोई सत्व है तो संत से हम आकर्षित होते हैं हमारे में कोई पाप है दुराचार है तो दुर्जन से हम आकर्षित होते रहते हैं हमारे में विकार है तो विकार के प्रसंग में हम आकर्षित हो जाते हैं हमारे में राम है तो राम के प्रसंग में आकर्षित होते हैं कोई चुंबक तत्व अब राम भी राम के संस्कार भी हैं विकार के भी हैं अब, अब हमारे आपकी बात है किधर कि हम मोड़ दें ये पुरुषार्थ है ये सत्संग है मुडो के संग में रहता न सज्जन साधक तो वो भी मुड हो जाता है और संतों के संग असंत रहता है वो भी संत बन जाता है दुर्जन भी यदि सज्जनों के संग में रहने लग जाए तो दुर्जनों की दुर्जनता कम हो जाती और यदि सज्जन भी दुर्जनों के संग में रहने लग जाए तो सज्जन की सज्जनता दब जाती क्या आठ लोग करे आठ लोग है डे आए मूर्ख पामर लोलुप आदमियों के साथ आप कंपेरिजन क्यों करते आपको पता नहीं कि हम ब्रह्म गुरु के शिष्य है इतना याद नहीं रख सकते हम साक्षात्कार करने के लिए पैदा हुए इतना याद क्यों नहीं रख सकते हमको हजारों व्यक्तियों से अपना जीवन पृथक बनाना होगा हजारों जन्म का काम इसी जन्म में करना होगा ऐसा क्यों नहीं सोचते अपने से नीचे व्यक्तियों को विलासियों को उनको क्यों देखकर आप उनके हरण में चले जाते ऊपर वालों को देखो यदि राम तीर्थ होते तो क्या करते यदि हमारे दादागुरु होते तो क्या करते हमारे गुरु जी होते तो क्या करते हमारे गुरु जी ने कैसा किया हमारे साई ने कितना सहा ऐसा सोचोगे तो हिम्मत आएगी और देखा महाराज के, के, वो सजाती एक दूसरे से आकर्षित होते हैं तो उसके कुछ पुण्य थे वशिष्ठ की नजर गई तो वशिष्ठ जी आकाश मार्ग से उतर के उसके पीछे पीछे चलने लगे तो मंकी ब्राह्मण हाय हाय कष्ट हाय कष्ट मर गया हाय कष्ट ऐसे निशा से डालते डालते जा गए थे तो धीरे से वशिष्ठ ने पूछा के हे मार्ग के मित्र तुम कहा जा रहे हो वो चिंता पीछे आवाज सुना देखा के हो तब तो मंकी ऋषि कहता कि भगवान आपको देखकर ही मुझे लगता है कि तुम कोई आदि पुरुष हो तुम कोई ज्ञात गे हो आपके आवाज मात्र से जो मुझे शांति मिली उतने भटकने तीर्थों में भी नहीं मिली जितना आपके केवल आवाज में मुझे तसली मिल गई ब्रह्मवेताओं का आवाज में भी कुछ हो सकता है यदि हमारे पास हृदय हो तो निदान में मंकी ऋषि मेरा नाम है यज्ञ किए मैंने तप किए चांद्राणी वृत्त किए शरीर को सुखाया जो कुछ उपासनाओ की पद्धति थी सब जगह सीखा लेकिन मुझे कहीं आत्म शांति नहीं मिली अब मैं जा रहा हूँ अपने देश अपने घर सामने जो घीवरों का गांव दिखता है वहां जाके थोड़ा बैठूंगा खाऊंगा पीऊंगा थोड़ा आराम करूंगा वशिष्ठ बोलते हैं कि हे मार्ग के मित्र मरुभूमि का मृग होना अच्छा है लेकिन मूर्खों का संग करना अच्छा नहीं कोई जलाकर उसमें बैठकर शांति लेना चाहे तो मूर्ख है ऐसे ही वो खुद घीवर आप और शांति में जल रहे हैं, आप ममता और अहंता में भरे हुए हैं, उनके गांव में जाकर तू शांति लेगा क्या सोचता है मार्ग के मित्र अकेले पड़े रहना ठीक मार्ग के मित्र मरुभूमि का मृग होकर तड़प तड़प के परमात्मा में मर जाना ठीक लेकिन मूर्खों के संग में जाकर शांति लेना या सुख लेना ये शोभा नहीं देता है तुमको वो आप जल रहे हैं वासनाओं से बे लोग जल रहे औरडुन आने, आने पाड़ आटलू पमु आटलू बधु करे हम छवटा अंदर नाम से लोग भलू करने इच्छा वासना पुतली पोता नचाती हो क्या जगत में आई गये आई गयू से आई गये सत्य रुज नहीं अरे ये सब तुम्हारे को दिखता है तुम्हारे को भैया चश्मा कुछ ऐसा आ जाता है नम सारा मानस है हम आगे आवु जो आम करव जो ठीक है तो तुम अपने को अच्छा आदमी समझते हो अच्छा ज्ञानी होता है कि अज्ञानी होता है सीधी बात बताओ ज्ञानी अच्छा होता है की अज्ञानी अच्छा होता है ज्ञानी हो गए अच्छा बुरा का हम लोगों को ज्ञान ही नहीं है सच बात तो ये है जैसी कल्पना घुस गई है नीति मता की सदाचार की ये वो उसके जिस प्रकार के अपने ढांचे में ढले उसके प्रतिकूल होता है तो बुरा लगता है उसके अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है जिस धारणाओं में मान्यताओं में हम लोग आ गए हैं उसके अनुकूल अनुकूल होती है स्वप्न चालू रहता है ना तो अच्छा लगता है और स्वप्न तोड़ने की बात होती तो बुरा लगता है लोग बोलते है, सुख की नींद सोलो हमेशा सुख में अनुकूलता में नींद आती है अनुकूलता में विवेक सो जाता है प्रतिकूलता आती तो विवेक जगता है प्रतिकूलता आती तो जरा वैराग्य आता है घाट वाले मैंने पैर छुए देखे तुम अकेले पड़े इतनी तपस्या पड़े तुम किसी को देते नहीं तुम लाओ हम ले जाओ पुण्य हमारे पास हजारों आदमी बांटा करूंगा बोले लो सब लोग मजा करते थे वो तो पुण्य तो उनको रखना भी नहीं मैं लाओ सब पुण्य पुण्य में ले लिया संकल्प करके मैं क्या पाप भी दे दो तुम्हारे बोले नहीं वो मेरे पास रहने दो मैं क्या पाप से परेशानी होगी बोले परेशानी में आ सकती नहीं होती अनुकूलता में आ सकती होती है जय जय मेरे को बोला ले लो गुरु के चरणों में संतों के चरणों में होता है ना तो ले लो पुण्य लो ले लो मैं क्या अब लाओ पाप भी दे दो बोले पाप मेरे पास रहने दो बाबा मैं का फल दुख होता है बोले जब होती तो सुख में आ आसक्ति होती और करते हे मेरे प्रभु हे मेरे राम तू मेरे को मित्रों से बचाना हे मेरे राम मेरे को अनुकूलता से बचाना हे मेरे प्रभु ओम ओम ओम ओम ओम तो राम को बचाना समझता है दुख सुखों से बचाना मित्रों से बचाना वो पूरन खड़ा था पीछे बोले गुरुजी देखो गलती हो रही है प्रार्थना करने में बोले नहीं नहीं मैं ठीक कर रहा हूं मित्रों से मेरे को बचाना सुखों से बचाना दुखों से मैं निपट लूंगा अपमान से मैं निपट लूंगा मान से सुखों से मेरे को बचाना मित्रों से बचाना शत्रु से मैं निपट लूंगा बोले शत्रुओं से बचाने की प्रार्थना करें बोले शत्रु दुख देते हैं दुख में आसक्ति होती नहीं मित्र सुख देते सुख में आसक्ति होती है उसी जो तुम्हारा विरोध करते हैं वे आध्यात्मिक मार्ग में तुम्हें धक्का देते हैं आगे बढ़ाने के लिए और जो तुम्हारी वाह वाह करते और सेवा करते और अनुकूल हो जाते हैं ना समझ लो को मीठा पॉइजन है तुम्हे मारते इसलिए सच्चा गुरु वाहिए वो नहीं चाहता वो तो डांटेगा नया मेहमान आएगा उसको पुस्कारेगा गाड़ी दो लेकिन देखा के साधक है के चल हट जा ये कभी नहीं ठीक का है? सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए बलहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए अनुकूलता में आदमी आदि हो जाता है न तो वो समझता भी है की सत्संग में जाना चाहिए बैठना चाहिए करना चाहिए जीवन में सारे है इतना अनुकूलता में आदि हो जाता है कि सगवड़ नहीं हेड के फ्लैट ऊपर ओम ओम ओम अनुकूलता की आदत पड़ गई सुख नहीं छूटता दुख हो तो जल्दी छूट जाता है प्रतिकूलता तो जल्दी छूटती है अनुकूलता छूटती नहीं सुखों से बचना चाहिए बात समझ में आ रही ना आपको सुखों से बचना चाहिए मित्रों से बचना चाहिए अनुकूलता से बचना चाहिए श्री राम समझो आपको पूरा भारत का आज भी मिल गया फिर अंत में क्या मैंने कल वो कथा बताई थी न इंद्रसेन के पास वो विद्यार्थी अध्ययन करने जाता था तो इंद्रसेन गुरु ने किसी नगर सेठ के वहाँ भोजन का प्रबंध कर दिया पुरोहित पुत्र को पुरोहित पुत्र भोजन करता था सेठ के वहां तो परिचारिका का संपर्क हो गया भोजन कराती थी नौकरानी तो नौकरानी का रूप सौंदर्य लावण्य देखकर ये बेचारे पुरोहित पुत्र का मन थोड़ा उससे लगाव में आ गया मानसिक लगाव हो गया शारीरिक ना हो पाया तो उस लड़की का जब जन्मदिन आया था उसने कहा कि मेरे को आप क्या सौगात में देते हो तो पुरोहित पुत्र, पुत्र बोलते मेरे को देने के लिए कुछ है नहीं गुरु के वहां अध्ययन करने को टिका हूँ और भोजन करने को यहाँ आता हूँ भोजन भी तुम्हारे सेठ जी कराते मैं क्या तेरे को दे सकूं देवी? तो बोलते एक उपाय है यहाँ का जो सम्राट है जो उसका अभिवादन करता है वो सम्राट उसको दो मासा सोना दे देता है आप दो चार दिन अभिवादन करें तो आपको तो मिल जायेगा धन मेरे अभी तो जन्मगांठ कुछ दूर है बोला तो ठीक है तू फिर भोजन कराती है तो चलो तेरे लिए भीख मांग लूंगा कोई हरकत नहीं उसके लिए भीख नहीं मांगता वासना भीख मंगवाती है लड़की क्या भीख मंगवाएगी गिड़गिड़ाहट ये वासना नालायक कराती है नहीं तो तुम हो तो परमात्मा की छाती पे पैर रखने का सामर्थ्य है तुम्हारे में लेकिन गिगड़ गिगिड़ गि गिड़ गिगड़ कर रहे हो लल्लू पंजू के आगे नाक रगड़ रहे हो पोलसन लगा रहे हो मीठी मीठी बातें कर रहे हो उनके अनुकूल हो रहे हो सुकड़ रहे हो ये सब वासना नाच नचा रही है सच मैं मुझे तो लगता है मैं ये सच समझ रहा हूँ मेरी मती के अनुसार आपको लगे या न लगे लेकिन तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं सत्य समझ रहा हूँ जब जब आप गिड़गिड़ाते हैं ना आदमी तो वासना के कारण ही कोई अपने को नीचा नहीं दिखाता वासना होती ना वही नीचा दिखवाती चाह चमारी चूहड़ी नीचे की नीचे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच तो गया जल्दी जल्दी जाकर नरेश का अभिवादन करूं प्रथम अभिवादन वाले को दो मास सोना मिलता है अंधेरे में पहुंच गया और सिपाहियों ने देखा कि कोई डाका डालने को आया चोर है पकड़ लिया बुरी तरह फिट कर दिया बोले मैं आया था अभिवादन करने को देखो मेरा गुरु फलाना है ये है वो है ले गए सम्राट के पास और सम्राट ने पूछा तो उसने सच्ची बात बता दी की वो परिचारिका का जन्म है उसलिए मैं आया था धर्म करता पड़ी छे, देखा सच्चा है सत्य का प्रभाव पड़ता है जो भी अपनी गलती थी स्वीकार करता है परिचारिका को देना है मेरे को को अपने लिए नहीं चाहिए और मांगने को सोना आया था कोई आगे पहले आ न जाए उस मैं जल्दी आया था हाथ को नींद भी नहीं आई थी जरा समय की गड़ी बड़ी थी नहीं तो ऐसे ही आ गए घड़ी का जमाना भी नहीं था बोले अच्छा पुरोहित पुत्र अब कर तू मांग ले दो माशा सोना क्या तू जितना मांग ले मैं दे देता हूँ तेरे को कितना मांगू विचार में पड़ा राजा ने कहा जा चौबीस घंटे तेरे को सोचने का देता हूं मांग लेना आया बैठा बोले मांगनो की हमने दस तोला मां, मांग लिया तो उसको दे देंगे फिर हम तो वही के बिखारी के बिखारी तो सौ मुद्राएं मांग ले सौ मांग लेंगे तो भी तो कितने दिन रहे चलो हजार मांग ले जब खुश है सम्राट तो हजार मांग ले फिर मन में आया हजार मांगेंगे तो हमारे उसको कुछ देंगे बाकी रहेगी तो दूसरे विद्यार्थी दूसरे बोलेंगे यार हमारे को जरा ये वो साल दो साल में फिर खर्च हो जाएगी फिर भी खारी चलो लाख मांग ले एक लाख मांग ले दे तो देगा मांगो जितनी भी दे लाख मांग ले सोचता के लाख मांग लेंगे तो भी इस लंबा समय टिकेगी नहीं खर्च हो जाएगी और बुढ़ापे में तकलीफ पड़ जाएगी सारा जीवन आराम से अनुकूलता से बिताएंगे अब बुढ़ापे में आ गई प्रतिकूलता तो सारी अनुकूलता के ऊपर ट्रैक्टर घूम जाएगा बोले ऐसा करें करोड़ मांग ले एक करो तृष्णा कोई रुकती थोड़े है चलो और, और, और एक करोड़ मांग ले तो करोड़ मांग लेवे और होगी तो दिखेगी धन आता है तो दिखे बिना रहता नहीं तो फिर कोई मांगेगा कोई उधारा मांगेगा कोई कुछ मांगेगा या तो ये राजा बदल जाए राज्य को खबर पड़े फिर टैक्स लगेगा वो करेगा फिर तो राजा का भय एक नंबर दो नंबर का प्रॉब्लम आ जाएगा एक करोड़ गिन्नी मिल भी गई तो उसमें भी सुख नहीं था तो कुछ मांग क्या मांगो आखिर इस नतीजे पे आया कि जब राजा के अंतर्गत होऊंगा तभी तो टैक्स होगा राजा बन जाए तो आराम हो जाएगा दूसरे दिन आया बोले महाराज मैंने तो सोचा है, मेरे को तो ये होता है कि आप मेरे को राज्य दे दो तो मैं सुखी रह सकता हूं बाकी और कोई उपाय नहीं है आपने कहा न जो मांगना है मांग ले जितना मांगना है तो मैं तो मांगता हूँ कि आप अपना राज्य दे दो मैं राजा बन जाऊ बस फिर तो निष्कंटक रहूंगा जीऊंगा <laughs> राजा ने पहले ही संकल्प कर रखा था संतान था नहीं बोले भगवान ने तुम्हारे को भेजा है तुम्हारे जैसा सच्चा आदमी सरल आदमी भगवान ने मेरे को दिया है मैंने फूलों की शया पर शयन करके देखा भोग भोग कर देखे निष्कंटक राज करके देखा लेकिन निष्कंटक में हजारे कांटे छुपे हैं पड़ोसी राजाओं के दुख छुपे है मौत सामने अभी बुढ़ापा खड़ी है ऐसे दल दल से निकालने के लिए तेरे को भगवान ने भेजा है भैया बैठ तेरे को मैं राजू मैं जाता हूँ परमात्मा में झूम पुरोहित पुत्र था गुरु के चरण में आता जाता था, बोले, तुम दलदल से निकल कर मेरे को इस कुए में डाल रहे हो जिस दलदल से जो रिछड़ू पकड़ावा तमें आडू अबड़ू जोता था कोई मड़े तो रिछू पकड़ाऊ पकड़ू छू महाराजे भी जो मूर्खों का हो गए जिस दल दल से आप उबे हैं जो बेकार है समय शक्ति बर्बाद कर देता है वही मैं आपसे गिड़गिड़ा के मांग रहा महाराज जी राज्य अभिषेक अभी करने का विचार नहीं ये आपको मुबारक मैं जाता हूँ तो परिचारिका से गया उधर गया जाके बैठ गया एकांत में राजे महाराजे राज करने के बाद दल, दल से निकलने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उन दल, दल में हम जरूरी उधर जाते राजा महाराजा और राज छोड़ी ने कोई संभालना हो है, तो आप एकांत में तरसा मैं खुर्सा दौड़ो वहा दौड़ो पे मारे ओ ओर ओ, ओ। राजा राज्य छोड़कर चले गए काश्मीर से कन्याकुमारी तक का राज्य छोड़कर चले गए और गोरखनाथ को कितना रिझाना पड़ा है और तुम तुम तुमको तो रिझाना पड़ता नहीं मैं आप ही आपके पीछे आ रहा हूँ लियो लियो पहला तो शिष्यो रिजाता गुरु ने के गुरु गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो और शिष्य लोग गुरु के पीछे पड़ते थे रिझाते थे, थे हम गए ना तो गुरु ने कहा घर में करना ध्यान भजन आओ रुपाड़ो जुआन आटलू छोड़ी आयो बहरू रड़त हसे भाई रड़ता हसे मां रड़ती हसे बहनों रड़ती हसे सासरिया पक्षना रईबंदो बिचारा शू कहता हसे दुकाने शु थतु हसे इंडियन ओवरसीज बैंक खातुत लाखों लेवड़ देवड़ती हूं मन मैसा रखता हजी एनु कई करने जो गो हजी उधी लो बाद गया दुकान पर बाद में उस चोपड़े क्या अभी तक हाथ नहीं लगाया वसूल थे करो मैं याद करमदा तो किनरे तो अमे जता गुरुजा बोलते जाओ घर में जाओ आप लोग आते नहीं तो बोलता आओ आओ आओ, आओ, आओ काल थे के। कुदाकुद ओ, मेरे को तो लगता है कि हकीकत है ऐसा गलती होती हो तो माफ करना लेकिन हाल हम लोगों के ये है और ये मैणा भी लग जाए ना ये कोई आपका अपमान करने के लिए नहीं ऐसे भी यदि आप जग जाओ और उन कंगनों को उतारने को राजी हो जाओ अथवा सहमत हो जाओ उसलिए ऐसी बातें बताता हूँ आपको